ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अति चेतन अनुभूति का लक्ष्य कर्मयोग सर्वप्रथम है कर्मयोग इसमें इच्छा को कर्म फल से पृथक करने पर अधिक महत्व दिया गया है इसे निष्काम कर्म कहा जाता है यह इतना आसान नहीं जितना कुछ लोग समझते हैं इसके लिए महान इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है लेकिन अपने कर्मों के फलों से स्वयं को अलग करने का एक और आसान उपाय है वह है फलों को भगवान के चरणों में समर्पित करना ईशावास्योपनिषद की सर्वप्रथम अत्यंत सुंदर पंक्ति तुम्हें याद होगी ईसावास्यदम सर्वम यतकिंचित जगत त्याम जगत अर्थात इस परिवर्तनशील समग्र जगत को ईश्वर द्वारा ढक देना चाहिए सारा संसार भगवान का है यह जानकर सभी वासनाओं को त्याग देना चाहिए कठिन विपदाओं और परीक्षाओं को सहन करते हुए बाइबिल के पुरातन व्यवस्थापन के जाब नामक संत ने कहा था प्रभु ने दिया और प्रभु ने ही वापस ले लिया है प्रभु के नाम की जय हो स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं अनासक्ति और शरणागति के द्वारा जब मन शुद्ध होता है तब अंतरात्मा धीरे धीरे प्रकाशित होने लगती है राजयोग इसके बाद है ध्यान का मार्ग जो राजयोग कहलाता है इसमें इंद्रिय विषय संबंधी विचारों को मन में उठने न देकर मन को उच्चतर दिशा में प्रवाहित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयत्न किया जाता है अधिकांश लोगों के लिए यह बिल्कुल असंभव कार्य है बिना पूर्ण तैयारी के इसका प्रयास करने पर तीव्र प्रतिक्रियाएं हो सकती है अतः इसके मुख्य प्रणेता पतंजलि ने इसे एक क्रमबद्ध साधना का रूप दिया है सर्वप्रथम है यम और नियम अर्थात सामान्य और विशेष नैतिक आचरण व्यक्ति को सर्वदा अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और अस्त्य यानी दूसरों पर निर्भर न होने का आचरण करना चाहिए अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो स्वच्छता और संतोष का अभ्यास करो अध्ययन करो और गहन चिंतन कर आदर्शों को आत्मसात करो गुरुओं के भी गुरु परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर दो इन सभी में सफलता प्राप्त करने पर आसान विशेष में बैठने का तथा श्वास प्रश्वास के नियंत्रण का अभ्यास किया जा सकता है इसका अर्थ है देह और मन की प्राण शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करना यह प्राणायाम कहलाता है कुछ लोग इसे अत्यधिक महत्व देते हैं लेकिन वे प्रायः अपने भीतर क्रिया कर रही शक्तियों को नियंत्रित करने पर असमर्थ हो जाते हैं इसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विक्षिप्त अस्थिर हो सकता है पतंजलि ने अपनी साधना पद्धति में प्राणायाम को बहुत कम महत्व दिया है राजयोग की अगली दो सीढ़ियाँ प्रत्याहार और धारणा है अर्थात इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा मन को किसी आध्यात्मिक विषय में लगाना इस आंतरिक एकाग्रता के गहरे होने पर व्यक्ति स्वयं का पुरुष अथवा आत्मा के रूप में साक्षात्कार करता है भक्ति योग तीसरा मार्ग भक्तियोग है इसमें भी अनुशासन की आवश्यकता है लेकिन अपने मनोवेगों को भगवान की ओर मोड़ने को सबसे अधिक महत्व दिया गया है संसार के प्रति आसक्ति को भगवत प्रेम में परिणित करना चाहिए घृणा के बदले वैराग्य होना चाहिए भय के स्थान पर भगवत शरणागति होनी चाहिए इसके साथ ही निरंतर भगवत स्मरण करते रहना चाहिए इसके लिए भक्त शब्द प्रतीकों या मंत्रों की सहायता लेना है मंत्र रहस्य में छोटे शब्द समूह है फिर इनसे लंबी स्तुतियाँ और भजन भी हैं इनकी सहायता से भक्त को सदा भगवत स्मरण बनाए रखना चाहिए तब भगवान की कृपा से वह आध्यात्मिक जीवन की सारी बाधाओं को पार कर भगवान का दर्शन करता है ज्ञान योग जब हम ज्ञान योग पर आते हैं तो हम पाते हैं केस में साधक के लिए आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभूति नामक आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए उच्चतर योग्यता उच्चतर नैतिक स्तर की आवश्यकता होती है उसे सैयत असीम धैर्यवान श्रद्धावान तथा ध्यान ध्यानपरायण होना चाहिए उसे नित्य नित्य विवेक में समर्थ होना चाहिए तथा इस जन्म तथा परजन्म में भोग की सभी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए और उसमें मुक्षुत्व अर्थात सभी बंधनों से मुक्त होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए इन सभी सद्गुणों का होना सरल नहीं है ज्ञान का अर्थ पुस्तकी ज्ञान नहीं है उपनिषदों में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है प्रथम है अपरा अथवा निम्न और दूसरी परा अर्थात उच्च इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष तथा अनुमान द्वारा प्राप्त विद्या अपरा विद्या है अध्ययन इसके अंतर्गत आता है चरम सत्य की अपरोक्षानुभूति परा पराविद्या है ज्ञान योग का समग्र उद्देश्य इस अति चेतना चेतनावस्था का साक्षात्कार करना है न कि दार्शनिक विषयों पर सूक्ष्म तर्क वितर्क में लगे रहना जैसा कि प्रायः होता है ज्ञान योग का प्रारंभ श्रवण से होता है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक सत्यों को पढ़ना अथवा गुरु से सुनना इन सत्यों को उपनिषद सत्य के चार महावाक्यों के द्वारा सत्य रूप में व्यक्त किया गया है लेकिन केवल सुनकर ही नहीं रह जाना चाहिए जो सुना है उस पर तब तक गहराई से चिंतन करना चाहिए जब तक सत्य के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति की संभावना के बारे में दृढ़ निश्चय न हो जाए यह मनन कहलाता है प्राय लोग सामान्य विषयों पर भी इस तरह का मनन नहीं करते मुझे एक कहानी याद आ गई एक किशोर बालिका को भोज में जाने का निमंत्रण मिला वह एक प्रसिद्ध खगोलशास्त्री के पास बैठी थी उसके रोबदार चेहरे से लड़की कुछ आकृष्ट हुई और उसने उससे पूछा आप क्या करते हैं उन्होंने विनम्रता विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया मैं खगोल शास्त्र का अध्ययन करता हूँ लड़की को बड़ी निराशा हुई उसने सोचा था कि सम्मान्य दिख रहे ये सज्जन इससे बेहतर उत्तर देंगे उसने कहा क्या इस उम्र में आप अभी भी खगोल शास्त्र पढ़ रहे हैं मैंने पिछले वर्ष खगोल शास्त्र का अध्ययन पूरा कर लिया है खगोल शास्त्र के उसके ज्ञान का कुछ पुस्तकों को पढ़ने के साथ अंत हो गया था मनन के बाद है निदिध्यासन। निदिध्यासन एक उच्च श्रेणी का ध्यान है जिसमें आत्मा के स्वरूप का सीधा अनुसंधान किया जाता है वस्तुतः यह सत्य का नेति नेति यह नहीं यह नहीं के मार्ग से एक गहन अनुसंधान है